में में मरना श्रेयस्कर भगवान भगवान द्वारा अपने ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक ईश्वर या परमात्मा में कर्मों के समर्पण की बात न कह मुझ में सब कर्मों के संन्यास की बात कही तात्पर्य यह कि वे अपने ईश्वरत्व को, को अभिव्यक्त इस मई शब्द के द्वारा करते हैं वे यह प्रदर्शित करते हैं कि वही निर्गुण निराकार ब्रह्म कृष्ण के रूप में मूर्त्यमान हुआ है छठे अध्याय के तीसवें इकतीसवें और सैतालीसवें श्लोक में भी वे अपनी इसी महिमा का उद्घाटन करते हैं और सातवें अध्याय के प्रारंभ में तो यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह दिखने वाला विश्व संसार उन्हीं की अपरा और परा इन दो प्रकृतियों का खेल है तथा विस्वयं इस सबके मूल कारण हैं एक तोनी भूतानी सर्वाणीपार अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलयस्त मत्तः मत् परतरम न किंचिदस्ति धनंजया हे अर्जुन तू ऐसा सब कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न हुआ है और मैं समूचे जगत का उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ मुझसे भिन्न किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है श्रीकृष्ण ने मई कहकर उस अनख और दूर के भगवान को दिखने वाला और अत्यंत समीप का बना दिया वेदांत के उस नेती -नेती के ब्रह्म को भक्त की पकड़ में आने वाला बता दिया अर्जुन के मन में संभवतः यह विचार उठा होगा कि यदि श्री कृष्ण के आदेश का पालन न किया जाए तो क्या होगा उसे अपने भीतर कर्म त्याग की भावना इतनी प्रबल लग रही थी कि वह किसी प्रकार अपने को युद्ध करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था इसीलिए बार बार उसके मन में उठ रहा था कि यदि किसी प्रकार युद्ध से छुट्टी मिल जाती तो उत्तम होता हम भी इसी प्रकार जीवन के आघातों से घोड़ा कर कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा करने लगते हैं हमारे मन में एक मिथ्या भाव पैदा हो जाता है कि हमें कर्म त्याग का अधिकार है भगवान कृष्ण अर्जुन की ओर हमारी भावना का उत्तर आगे के दो श्लोकों में देते हैं उनका उत्तर बड़ा मनोवैज्ञानिक है वे सीधो सीधे ये नहीं कहते कि अर्जुन यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो नष्ट हो जाएगा ऐसी बात वे अर्जुन से कहते अवश्य हैं पर वह अंत में अथ चेतव अहंकारान न स्रोश्यसी विनक्षसी यदि अहंकार के कारण तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा पर यहाँ पर वे अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात रखते हैं प्रारंभ में वे इतना कठोर नहीं हो पाते इकतीसवें श्लोक में उनकी बात कहते हैं जो उनका आदेश मानकर चलते हैं और बत्तीसवें श्लोक में उनकी जो उनके आदेश की अवहेलना करते हैं ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठ मानवाह श्रद्धावंतो न सूयंतो मुच्यंते देव कर्म ये तदभ्य सूयंतो नानुतिष्ठ मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्थान विद्धि निष्ठानुचित जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक दोष दृष्टि न रखते हुए मेरे इस मत के अनुसार नित्य बरतते हैं वे भी कर्मों से छूट जाते हैं परंतु जो मेरे इस मत में दोष निकालते हुए उसके अनुसार नहीं बरतते उन लोगों को तू सब प्रकार के ज्ञान में मोहित अभिवेकी और कल्याण के से भ्रष्ट हुआ ही जान। श्लोक अच्छा। में, और स्लोक में जब बताया था कि कर्म कब लोक संग्रहार्थ बनता है ऐसा कर्म तो कर्म को काटने वाला होता ही है पर जो लोग इतनी ऊंची स्थिति तक कभी नहीं पहुंचे कि अपने सारे कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर चित्त को आत्मा में केंद्रित कर आशा ममता और मानसिक ज्वर को त्याग कर कर्म कर सके वे लोग भगवान के इस के इस मत प्रति श्रद्धा और का भाव रखते हुए चेष्टा करने से भी सब कर्मों से छूट जाते हैं इकतीसवें श्लोक के उत्तरार्ध में जो अभी भी शब्द आया है, उसका यही तात्पर्य है एक तो वह स्थिति है जहाँ भगवान के आदेश के प्रति समर्पित हो उसके अनुसार मनुष्य कर्म करता है और दूसरी वह स्थिति है जहाँ सभी वह पूरी तरह से समर्पित नहीं हुआ है वह उनके आदेश के प्रति श्रद्धा रखता है उसमें कोई मीन मेख नहीं निकालता तथा नित्य उसके अनुसार चलने की चेष्टा करता है पहली स्थिति वाला व्यक्ति तो कर्मों के बंधन से छूटेगा ही पर दूसरी स्थिति वाला व्यक्ति भी कर्म बंधन से छूट जाएगा यह अपि शब्द का अर्थ है असूया अंतकरण की वह वृत्ति है जो गुण में भी दोष खोजती है इस प्रकार के वृत्ति वाले व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं करते और फलस्वरूप वे सुखी भी नहीं हो पाते अशांत कुतः सुखम श्री माँ शारदा देवी का अंतिम उपदेश बड़ा प्रसिद्ध है जो उन्होंने एक महिला भक्त के प्रति दिया था उन्होंने कहा था यदि जीवन में शांति चाहती हो बेटी तो किसी के दोस्त मत देखना दोस्त देखना अपना दोष दृष्टि रखने वाले व्यक्ति अमृत में भी विष की खोज करते रहते हैं इसीलिए यहाँ पर श्रद्धा श्रद्धावृत्ति के साथ भगवान ने अनुसुयावृत्ति की संगत रखी असूया असूयावृत्ति हमारी सारी इच्छाओं अच्छाइयों पर पानी फेर देती है इसके बाद बत्तीसवें श्लोक में, में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो जो मेरे मत में दोष देखते हैं और इसलिए उसके अनुसार वर्तन नहीं करते वे सभी ज्ञानों में भ्रांत हैं, अभिवेकी हैं और फलस्वरूप वे विनाश को प्राप्त होते हैं कल्याण के प्रत से भ्रष्ट हो जाते हैं इसमें निस्तलार्थ यही है कि अर्जुन यदि तू भी इस प्रकार करेगा मेरी बातों को उड़ा देगा तो वह तेरे लिए सर्वनाश का कारण बनेगा